श्री श्री रामकृष्णकमृत पंचम परछेद भक्तियानयाशक्य अहमें विधोर्जुन ज्ञा द्रष्टुचत प्रवेम च परम तप गीता दशाध्या चतपंचाशत्तम श्लोक ईश्वरदर्शन साकार निराकार कशन ब्राह्मक्त पप्रक्ष महाशय ईश्वर किा यदि दृश्य कथम न दृष्टु शक्य श्रीरामक आम अवश्य दृश्य साकारूपेण दृश्य सेन अोप दृश्य तत्वा कथम बोधये ब्राह्मन दृष्टुँ शक्य श्रीरामक व्याकूिता सन तत्ते क्रदनोश लोका पुत्र कृते पत्न रूप्यकते एक मृतमश्रु मु ईश्वर कृते क्रंद यावत् शुष्य स्वीकृत विस्मृत वर्तमका गृहकर्मस कौती पुत्रय युष न पुना रोचते चुषम पित उच्चस्वरे क्रंदती तदा मदन भाण्डम अवतार्टिगम्य धडित्याग जटित्यागम्य पुत्रम क्रोधी कौती ब्रह्म भक्त महाशय मादाय कथम एतावंती नाना मतानी। केचन वदन्ति वद केचन वद निरा पुनः साकारवादी सकाशत नाप वर्णन श्रोत शक्नोमी एं विपरयास कथम श्रीरामकृष्ण यो भक्त यदर्शी सादशं चिंत वस्तु तो ना क्या यदि कथम स एक उपलब्धु शक्य तदा सर्व पल्ली मेव न गतह, गुत उदंतजायात एकख्या शुणु एक सुनू, एको जन पुरीत्सर्गाय आगत अगात थेन दृष्टि यद परी कचन जंतरस्ति स आगत्य अपरं कंचन अगादीत पश्चिम वृक्षे कम की मनोहर रक्तवर्ण ज्यादा दृष्ट्वा गुम दृष्ट्वा ग अहम पुषोत्सर्गाय यदा अगछं मैं दृष्ट परम सक्क्तवर्ण कु भवि स ही हरिवर्ण अनेक के जगदे नहमद्राक्ष पीतवर्ण एवं अनेक के उतव न जरदा वर्णीय नीललोहि चरमे चर्मे कलह ते तरस्थल उपसर्द दृशु कशन जन सीन पृष्स सन् स उवाच अहम एक तम जंत सम्ये युष्मा यथ्य सर्विथम स कदापि क्वचि हरद्वर्ण क्वचि पीता क्वचि नील अन् क्रिय गुणको बहु किंच क्वचि पशा निर्वर्ण क्वचि सगुण क्वचि निर्गुण अस्थो यो जन शरचिता कौती सा शनोति स कि स्वूप स जनो ही जाना ये स नानारूपधिक्प्रकटताम् उपैति नानाभावैः दर्शनं दत्ते स सगुणः पुनः स निर्गुणः यः तरुतलनिवासी स एव जानाति यद् बहुरूपी नानावर्णः पुनः क्वचित् क्वचित् निर्वर्णः अन्ये जनाः केवलं तर्ककलहपराः क्लेशमनुभवन्ति कविरेण गदितं निराकारं मे पिता साकारं मे माता भक्ताय यद्रूप रोचते त्रूपेण्व दर्शन ददा स तो भक्तवत्सल पुराणेस्ट भक्तस्य हनुमत कृते स रामूप जग्राह रूप श्याम कालीश्याम व्याख्यानम्ञातीत वेदात रूपये से तिचार से ही अतिमारादा ब्रह्म सत्यम नामुक्त जगत मिथ्या यावद यद भक्मतिषा तवदरीयूपदर्शन तथा ईश्वर से भान संभवचुषा दृश्य है चेद भक्त अहम भक्त किंचिति व्यवहार विधत्ते काली श्यामूपम व चतुर्दश पदपर कथम दूरस्थ तथा दबीष्ट सूर्य छुद्रो दृश्य से सीप्म उपसर्प तदाएता बृहद्रक्षसे यदारयुम न शक्य पुनः काली श्याम वुतः श्याम वर्ण तदपी दूरस्थत यहाँ दूर तो हरनील प्रश्नवर्ण वा दृश्य है समीपुप हस्तेन जलमुत्ल्य दृश्यता कास्नेवर्ण दूर तो दृश्य के चेहनील समीपत पश्य निर्वर्णम अतः वच् वेदातर्शन विचारे ब्रह्म निर्गुण तत् किमित मुखे प्रकाशियम न शक्य किन्तु कित्व स्वयं सत्यूप तवज भी सत्यम ईश्वरीयना सत्यभूता ईश्वर से व्यक्तिधीरा सत्यूपुष्मा कीकनो मग अय अत्युत्म अय अनायासम अनंतश्वर कि शक्य पुनस्त प्रयोजन एकद्दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्य तदीय पादपद में मैंपेक्षदे यहाँ यदि मे एक घटी मित जलेन तृष्णा निवर्त तुष्क कियजलशिष्ट परमा मम कि प्रयोजन अहम लंबकाच पात्र अर्धपरमित मध्यन मत् भवामी शुंडिकापणे कियन मन कियन्मता एतत परसख्यान मम प्रयोजनम् अनंत प्रज्ञाने प्रयोजनमत किं प्रयोजनम्